आज 26 नवंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर का आश्रम के साथ कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे हम निर्धारित कर चुके हैं कि हम कुछ देर तक श्रद्धार्चन भावार्चन इत्यादि का पाठ करेंगे और तदंतर कर, काशी शिव दर्शन के जो मूल अवधारणाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे ताकि जो आरंभ से पुनः इसको समझना चाहे, उनको कठिनाई ना हो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो अपन साढ़े आठ से नौ का समय है इसमें इस, इस पाठ को शामिल कर लें ताकि अपन जो मूल अवधारणाओं के लिए पर्याप्त समझ ले सकें क्योंकि अगर किसी का वो चूक भी जाता है तो किताब तो ऐसा में उपलब्ध है जो नहीं पढ़ पाया या नहीं सुन पाया वो बाद में सुन सकता है क्योंकि किताब हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है तो फिलहाल तो अपन जैसे सब इच्छा हो उस हिसाब से करेंगे अभी अपन सबसे पहले काश्मीर शेन के जो मूल आध मूलभूत उनके पर चर्चा करें ताकि हमारी जो मूल भावनाएँ पुष्ट हो सकें जो हमारी आधार मजबूत हो सके ताकि जब हम विज्ञान भैरव को पढ़ें तो उसकी हमारी समाज बेहतर तरीके से हमको चीज समझ में सके विज्ञान भैरव कठिन जरूर है लेकिन रोचक अत्यधिक बहुत रोचक है अगर हम विज्ञान भैरव को ध्यान से नियम से सुनेंगे खैर जिनको भी रुचि होगी वो नियम से आएंगे बाकी उपस्थिति के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता अपनी अपनी इच्छाएँ लेकिन अगर काशवाणी दर्शन का अगर कुछ बेहतर स्वरूप समझना है तो विज्ञान भैरव पढ़ें जब उनको नियमित रूप से आना क्योंकि विज्ञान भैरव पूर्णतः प्रायोगिक है विज्ञान भैरों में थ्योरी कम है प्रायोगिकता ज़्यादा है और तंत्र में अति संक्षेप में वर्णन होता है तंत्र की जो विधि है उसमें वर्णनात्मकता कम है प्रायोगिकता ज़्यादा है जैसे किसी प्रसिद्ध उदाहरण है कि घोड़े को समझने के लिए घोड़े का वर्णन कितना भी करो लेकिन सामने घोड़ा खड़ा हो तभी समझ में आता है कि घोड़ा कैसा होता है ऐसे ही हम कितना भी वर्णन करें कि तैरा कैसा जाता है तैरने के क्या सिद्धांत हैं कैसे हाथ पैर मारे जाते हैं लेकिन पानी में कूद पड़ना अलग बात है वो बिना किसी सिद्धांत को समझे भी वो आदमी तैरते जाते हैं बच्चों को सिखा देते दे तैरते उन्हें कौन सी साइंस पढ़ रखी कि कैसे तरह जाता कोई नहीं साइंस पढ़ी उन्हें हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने के लिए एक सिद्धांत होता है जब हम दाहिने मुड़ते हैं तो दाहिने की तरफ तो साइकिल झुकना चाहिए कि साइंटिफिकल फोर्सेज इधर कि तरफ पैसा दे रहा है और बैलेंस कर देगा हमारी गिरने नहीं देगा पर यह साइंस पढ़ना तो थ्योरी की बात ही वेद है लेकिन तंत्र तो कहता है साइकिल पर जाए जब आप साइकिल चलाओगे एक बार गिरोगे दो बार गिरोगे कभी घुटने हाथ पर तो हो तो गए लेकिन साइकिल चलाते सीख अब हमको उसका गणित बिल्कुल नहीं मालूम कि कैसे हम संतुलन बनाते हैं इसका हमको बिल्कुल नहीं मालूम कि कैसे कान के अंदर पाक है कैसे ब्रेन उसको कंप्यूट करता है हमारी स्थितियों को कैसे वो मांस को आदेश देता है किस तरीके से हमारे गुरुत्वाकर्षण के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं वो हमको गिराने की कोशिश भी करते हैं और गिरने से भी हैं ये सब गणित हम समझ में ही नहीं आता उसका विश्लेषण खूब करें लेकिन इस सबके बगैर भी हम साइकिल चला सकते हैं कुछ भी नहीं समझते हम बिल्कुल तंत्र में और वैदिक शिक्षा में यही भेद है तंत्र प्रायोगिकता में ज्यादा महत्व देता है जैसे कि पिछले बार पढ़ा था जो लक्ष्मण जी महाराज के गुरुदेव थे मेहताब कांत जी वो कहते थे तुम तो ध्यान करो तुमको शैव शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम वो ध्यान से वही करोगे जो शेष शास्त्र में लिखा है ये ठीक वैसी ही बात है कि तुम तो पानी में उतरो तो वैसे ही अपने आप तैरते सीख जाओगे जैसा किताबों में लिखा है कैसे तैरना इसलिए वर्णनात्मकता का महत्वपूर्ण है ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपने जीवन में उसका वास्तविकता में डालना और उसको अपने जीवन को बदलने का अवसर देना क्योंकि जो मिलता है ध्यान से मिलता है ज्ञान से मिलता है गुरुजनों के प्रताप से मिलता है या उनके शक्तिपात से मिलता है उसको हम एक ऐसी चीज मानते हैं जैसे किसी ने हमारा कोई गिफ्ट में कानून थी दे तो उसको अलमारी में रखते हैं हमारा प्रॉपर्टी है। लेकिन उसको पहनते नहीं पहनने से पता नहीं घिस जाएगी हो जाएगी खराब हो जाएगी बस वही फ़र्क है हमें एक छोटा सा कि हमको जो कुछ मिलता है चाहे ध्यान से गुरुओं के प्रताप से शक्ति पात से यह हमारे पुण्य कर्मों से या पूर्व जन्मों के संस्कारों से जो कुछ भी हमारे बल्ले पड़ता है जो हमारे गोदी में आ गिरता है उसको हम उपयोग में नहीं ला पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खसलत है सबसे बड़ी कमी है एक इतनी बड़ी कमी कि हमारे पास खजाना होते हुए हम भिखार्य बने रहे तो इस खजाने का अगर हम उपयोग करें तो हमारी समस्त सार्थकता इससे सिद्ध सकते सकती जीवन की और यही सार्थकता सिखाने के लिए विज्ञान भैरव है अभी हमारी कुछ आरंभिक जो कुछ दो चार पांच हफ्ते के लिए हम जो अब करने जा रहे हैं इसमें आधारभूत सिद्धांत समझेंगे और विज्ञान भैरव की जो महत्ता है उस पर भी हम एक निगाह डाल चले जाएंगे ताकि जब हम विज्ञान भैरव शुरू करें उस समय हमें इस विज्ञान से प्रेम हो जाए इस विज्ञान से नाता जुड़ जाए दिल लग जाए इसमें क्योंकि महत्व इस बात का है कि उसको हम प्रेम करें उस विद्या को अन्यथा पूरी 112 सौ पढ़ने के बाद हमको पंडित नहीं बनना है कि हमको इतनी विधियाँ मालूम है ध्यान करना है। उससे कुछ नहीं होना है उसमें भी बुराई कुछ नहीं है पंडित बने संसार को बताएं कि कितनी विधि हमको मालूम है, लेकिन कोई कोई विधि हम जरूर करें। जो हमारे अनुकूल तो इस सब बात को समय पर हम जब विज्ञान में पढ़ेंगे उस समय अपने ध्यान में रखना है अभी फिलहाल हम पिछली बार जो चर्चा शुरू करी थी हमारे ब्रह्मांड के 36 तत्वों की उस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते सबसे पहली अवधारणा हमारी शिव शुर से शुरू होती है और पृथ्वी तक जाती छत्तीसवां तत्व है पृथ्वी प्रथम शिव शिव केंद्र है आधार है और उसी से बाकी का सब कुछ मिलता छत्तीसों तत्व वास्तव में शिव तत्व ही है इनमें भेदात्मकता आरोपित है भेदात्मकता बाद में आई है सत्य में सब कुछ शिव है एक सत्य है बाकी उसके रूप हैं। शिव ने पृथ्वी ब्रह्मांड और षष्टि जो कुछ भी बनाया है उसके बनाने के क्रम में अवतरण कराया है उसने अपने आप को बदलते बदलते बदलते बदलते पृथ्वी के स्तर तक ले आया योगी इसी क्रिया को उल्टी करता है पृथ्वी को जल में जल को अग्नि में अग्नि को वायु में वायु को आकाश में इस तरह उल्टी क्रिया करते करते करते करते वापस शिव तक है यह योगी आरोह करता है शिव ने अवरोहण किया था नीचे उतरा था छिपा अपने परम पद से नीचे उतरे बगैर कोई इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण नहीं कर सकता तो जो कुछ उसने निर्माण किया वो पृथ्वी हो चंद्रमा हो आकाश हो अंतरिक्ष सब कुछ उस सब में उसने अपने गौरव को छिपा लिया यही उसकी तिरोधान शक्ति और योगी के लिए वो अपने गौरव को पुनः प्रकट कर देता है ये उसकी अनुग्रह शक्ति और इस बीच वो पूरी पृथ्वी का सतत सृष्टि स्थिति निर्माण के रूप में संचालन करता है इन तीनों क्रियाओं को संयुक्त तो रूप से हम संचालन के साथ संचालन में क्या होता है जैसे एक स्कूल का संचालन करता है कोई तो उसमें नए बच्चे आते हैं कुछ बच्चे आके बढ़ जाते हैं कुछ फेल हो जाते हैं कुछ स्कूल बीच में छोड़ देते हैं कोई पूरी पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते हैं इस तरीके से वो एक क्रम चलता रहता है उस क्रम में एक गति उस क्रम में रुकावट नहीं है कहीं सतत गति है आप कहो कि स्कूल से बच्चे जाते हैं और बच्चे आते हैं दोनों सत्य एक ही साल में बच्चे आएंगे भी और स्कूल छोड़ के जाएँगे भी जिनकी परीक्षा पढ़े पूरी हो गई वो छोड़ के जाएंगे कुछ लोग अन्य कारणों से अन्य स्कूलों में चले जाएंगे कुछ लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे और कुछ नए बच्चे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से सृष्टि स्थिति संवार भी ऐसे ही चलता है सतत सृष्टि में कुछ निर्मित होता है कुछ स्थिर होता है और कुछ वापस शिव में संभाले जाए ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित समय के लिए कोई चीज निर्मित कोई चीज निर्मित होते ही वापस संभाली जाती है कोई निर्मित होने के बाद में लंबे समय के बाद में संभाली जाती कोई अनंत समय के बाद में वापस शिव साहित्य प्राप्त है यह एक स्वतंत्रता है इस स्वतंत्रता में अनिश्चितता है कोई निश्चितता नहीं है कि ये इतने समय में अनुग्रह प्राप्त कर अनुग्रह प्राप्त करने के समय के प्रति अनिश्चितता है यह उसकी स्वतंत्रता है कि कब कहां पर अनुग्रह करना और यह बात जब विज्ञान ने कही थी उन्नीस में चौबीस थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी अनिश्चितता का सिद्धांत तब बहुत ज्यादा भूकंप आ गया था भौतिक शास्त्र में क्योंकि भौतिक शास्त्र में जो सैकड़ों वर्ष की मान्यताएं थी वो थे कि भौतिक शास्त्र में सब कुछ निश्चित है एक द्रव्यमान निश्चित है अगर उसका फोर्स निश्चित है तो वो कितना दूर जाएगा घर्षण उसको कितनी देर में रोक देगा या गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण किस गति से किसी पिंड को अपनी ओर खींचेगा अगर उस किसी भी पिंड पर होने वाले बलों की हमको जानकारी है तो हम उस पिंड का भविष्य बता सकते और इसी आधार पर अंतरिक्ष में हमने बड़े बड़े यान छोड़े वोएजर छोड़ा डिस्कवरी छोड़ा ऐसे यान जो आज भी अंतरिक्ष को ना अपनाए सटीक रूप से हमने गणनाएं करी कि हम इस यान को चंद्रमा को भेजेंगे इस चंद्रमा को उतारेंगे इसको हम शनि के गुरुत्वाकर्षण से बचा के ले जाएंगे इसको हम सौरमंडल के बाहर जैसे एक वोय जर का जो 12-13 साल पहले छोड़ा गया था वो पूरे हमारे समस्त प्लूटो तक को पार करके अब चला गया ऐसी जगह चला गया जहाँ से अब उसका कोई संकेत नहीं है उसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड है उसमें स्त्री पुरुष के चित्र हैं उसमें सैकड़ों भाषाओं के अंदर छोटे छोटे वक्तव्य हैं उसमें कुछ कविताएं हैं कहानियां हैं पता नहीं कहें अंतरिक्ष में कोई सभ्यता हो तो उसको पकड़ ले, हमने उसको छोड़ दिया हमारा क्या बिगड़ा पता नहीं कब कोई उसको पकड़ ले। लेकिन हमारी एक बात अभी भी रहस्यमय है हम कहते हैं कि समय का हम पर कोई बंधन नहीं हमको नहीं मालूम कि कब अनुग्रह होगा वो एक तिलके पर भी अनुग्रह आज के आज हो सकता है और एक संत पर भी अनुग्रह वर्षों बाद कई जन्मों के बाद हो सकता है कोई अनुग्रह का समय सीमित नहीं है लेकिन समस्या क्या है कि समय की क्या परिभाषा है क्या समय एक निश्चित मात्रा का नाम है इस समय के क्या पार पाया जा सकता है इन सब प्रश्नों का जवाब भी विज्ञान भैरव विज्ञान भैरव में जब हम कहते हैं ओम एक बोलते हैं तो जिस बोलने में जो समय लगता है उसको एक मात्रा बोलते इस समय एक मात्रा है फिर उसके विश्लेषण उसमें योगी की स्थिति ऊपर चली जाती है ऊपर उठती जाती है और अंत में उन्मना स्थिति तक चला जाता है स्थिति शिव की स्थिति जहां पर कि वो समय के पार चला जाता है वो समय को जीत लेता है हमने जाना जैसे चांद बाबा 1400 साल तक जिये थे ये सब बातें 1400 सौ साल आपके लिए उनके लिए 1400 सौ साल लेते वो समय के पार जो चला जाता है वहां पर समय पर उनका अधिकार हो जाता है समय उनके नियंत्रण में हो जाता है समय उनका कुछ नहीं, नहीं कर सकता उनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं कर सकता क्योंकि समय उनके अधीन हो जाता है वो महाकाल हो जाता है जब तक काल के अधीन हम हैं हमारा समय हमारा सतत हनन करता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात इतने में एक सृष्टि का प्रलय हो जाता है एक सृष्टि का जन्म होता है ब्रह्मा की सुबह होती है। और दूसरी सुबह दूसरी सृष्टि का जन्म हो जाता है और इस बीच उस सृष्टि का जो पहले दिन हुई थी उसका प्रलय हो चुका होता है उसके लिए क्या दिन इतना बड़ा होता है जैसे हम कहते हैं कि अभी हमारा ब्रह्मांड है इसकी आयु हम करीब तेरह दशमलव आठ अरब वर्ष समझते हैं कितने वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तेरह दशमलव आठ अरब वर्ष इस वर्ष की परिभाषा है कि जितनी देर में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है थी ये एक वर्ष तो तेरह दशमलव आठ अरब वर्ष पहले जब सूर्य का भी अस्तित्व तो नहीं था धरती का भी अस्तित्व तो नहीं था उस समय ब्रह्मांड का जन्म हुआ था एक बिंदु स्वरूप शक्ति बिंदु से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हमारी यात्रा में हम वापस उस बिंदु को प्राप्त करना चाहता है हम अपने जड़ को खोजना चाहते हैं हम अपने ओरिजिन को खोजना चाहते हैं और यही यात्रा तंत्र की यात्रा है तंत्र हमेशा व्यक्ति के उद्गम को खोजने के लिए प्रेरित करती है और जब हम अपने उद्गम तक पहुंच जाते हैं जिसको हम पर्शु बोलते हैं या पराचेतना बोल सकते हैं सार्वभौम ईश्वर चेतना बोल सकते हैं, या कह सकते हैं। वहां तक की यात्रा उस यात्रा में हम जिस जिन भेदों को परम शिव ने सृष्टि के बनाते समय पैदा किया था उन उन भेदों को समाप्त करते चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम सृष्टि के बनने के नियमों को बनने के इस स्तरों को समझते चले जाएं, तो हम वापस वहाँ तक जा सकते हैं ठीक वैसा ही है जैसे अगर हम जंगल में खो जाएं, तो अपने ही पद को देखते हुए वापस घर जा सकते हैं सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है इसमें जो विधियाँ हैं वो विधियाँ हम समय समय पर पढ़ेंगे और हर व्यक्ति के लिए विधि निश्चित रूप से एक नहीं हो सकती क्योंकि हम जितने लोग हैं उनकी मानसिकताएं भावनाएं उनके संस्कार उनके विचार उनके तौर तरीके भिन्न भिन्न हैं इसलिए उनकी विधियाँ भी भिन्न भिन्न हैं तो परम शिव को काश्मीर में शिव दर्शन शून्य कहता है शून्य इसलिए कि वहाँ पर एक तो प्रमेयता और प्रमात्रता में कोई भेद नहीं होता यानी प्रमेयता प्रमात्रता में विलीन हो जाती है अब इन दो शब्दों को समझ लें हमारे लिए मैं प्रमेय हर व्यक्ति के लिए मैं प्रमेय एक चिड़िया भी जानती है कि मैं हूं और दूसरी चिड़िया से लड़ाई कर सकती है। एक व्यक्ति अपने चमड़ी के भीतर मैं समझता है चमड़ी के बाहर प्रमेय संसार चाहे वो कुर्सी टेबल मकान दुकान जो कुछ भी है या दूसरे लोग हैं वो सब उसके लिए प्रमेय है प्रमेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड या विभिन्न वस्तुओं से पटा हुआ संसार वो उसके लिए प्रमेय है और प्रमात्र वो है जो चिंतन करने वाला कंटेम्परेट करने वाला जो स्वयं है वो मैं तो जहां पर कि इस मैं और तुम यह और मैं इसका भेद नहीं है जहां पर मैं ही है और कुछ भी नहीं है वो स्तर शिव का स्तर है वो पर है शून्य इसलिए भी कहते हैं कि समस्त द्वेत वहीं से शुरू होता है जब हम कहते हैं अच्छा बुरा ये दोनों एक दूसरे के विरोधी प्रतिबिंब है कुछ बुरा है इसलिए कुछ अच्छा है कोई अपना है इसलिए कोई पराया है कोई दुखी है इसलिए कोई सुखी क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है लेकिन जहां पर ये सब कुछ शून्य हो जाता है जहां पर ना दुख है ना सुख है ना अपना है ना पराया है ना तुम है ना मैं हूँ तो स्थिति को परशु कहा जाता है जहां पर मयता तो विलीन हो ही जाती है और परमात्रता को परमात्रता कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके सिवा वहां पर कुछ है ही नहीं और समस्त द्वेत की शुरुआत वहीं से होती है द्वेत में जो कुछ बना है सतत उसका उल्टा भी बनता है अगर कुछ उजला बनता है तो कुछ काला बनता है कुछ अच्छा बनता है तो कुछ बुरा बनता है कुछ नजदीकियां होती हैं तो कुछ दूरियां होती हैं कुछ दुख होते हैं तो कुछ सुख होता है कहीं जीवन होता है तो वहीं होती है हर चीज का एक विलोम पैदा हो जाता है इसी का नाम द्वेत है इसलिए शिव ने बराबर से अपने से दो धाराएं बनाई और उसी का नाम हुआ द्वैत लेकिन द्वैत का स्रोत एक ही जो अच्छे का स्रोत है वही बुरे का भी स्रोत है जो अपनों का स्रोत है वो परायों का भी स्रोत है जो दिन का श्रोत है वो रात का भी जो धर्म का श्रोत है वो पाप का भी यानी शिव ने अपने इसीलिए उसको जो हमारा शिव का लौकिक स्वरूप है जिसको हम शंकर कहते हैं उसको नीलकंठ क्योंकि उसने अपने आप में समस्त बुराइयों को और अच्छाइयों को दोनों को छिपा रखा है जितने शिव के लौकिक रूप उन लौकिक रूपों में प्रतीकात्मक रूप से परशिव की झलक दिखाई है दिखा। क्योंकि और किसी भी देवी देवताओं में नेगेटिविटी दिखाई दे दिखा दी दिखा। थी जैसे राम में पूर्णतः पॉजिटिविटी दिखाई दे गया वो पूरे मर्यादा पुरुष था उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मर्यादा के खिलाफ कृष्ण ने अपने हर उपदेश को जस्टिफाई किया बताए हैं कि ऐसा क्यों अगर मैं युद्ध करने के कह रहा हूं तो ऐसा क्यों शिव ने बिना किसी जस्टिफिकेशन के बिना किसी सफाई के अच्छाई और बुराई दोनों को अपने में समान कर अपने स्वरूप में कभी सौम्यता नहीं दिखाने की कोशिश करे पूर्ण सौम्य होना भी है तो शिव हैं और सौम्यता से विरुद्ध भी कोई है तो वो भी शिव है उन्होंने अपने बरात में भूत प्रेतों को लेकर गए वो स्मशान की भभूति लगाते थी वो नंग धड़ंग घूमते हैं राक्षसों को वरदान देते हैं बुरे लोगों को भी बड़े बड़े आशीर्वाद देते क्यों? कि वो नेगेटिविटी या जो ऋणात्मकता है वो भी उनकी उतनी ही अपनी है जितनी धनात्मकता ये दृष्टि हमको जब मिल जाएगी हमारा जीवन बदल जाएगा हम लोगों में दोष दृष्टि बहुत आसानी से करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है लेकिन हम सबसे कम दोष दृष्टि स्वयं पर करते हैं और सत्य यही है कि जब शिव दृष्टि प्राप्त होती है तो दोष दृष्टि समाप्त हो जाए क्योंकि दोनों धाराएं वहीं से निकली शिव की अवधारणा विश्व की सर्वोत्तम अवधारणाओं में से शिव की अवधारणा कोई साधारण अवधारणा नहीं पर शिव की अवधारणा इसकी कोई सानी नहीं इसका कोई बराबरी की कोई दूसरी धारणा किसी और धर्म में मेरे देखने में तो नहीं मैं इतनी जगह देखा पढ़ा सब जहाँ पर कि कहीं सदुपदेश भी दिए जाते हैं लेकिन सबके बावजूद शिव ने कहीं पर भी अपने भक्तों में या परशु को प्राप्त करने की चेष्टा करने के हेतु जो दिशा निर्देश शिव शास्त्र देते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई विधि निषेध नहीं बताएं आपको ऐसा मत कर लेना ऐसा मत हमको हमारे दुरदेव भी कहते हैं कि माँ यानी शक्ति इसकी आराधना करने वाला एक हाथ में उसके भोग है और एक हाथ में उसके मोक्ष है यानी दोनों चीजें एक साथ प्राप्त कर सकता है क्यों कि वही है जो दोनों का स्रोत है सांसारिकता का स्रोत भी वही है और आध्यात्मिकता का श्रोत भी वही है अच्छे का श्रोत भी वही है बुरे का स्रोत भी वही है वो बुरे का निषेध नहीं करता शिव कभी किसी बुरे का निषेध नहीं करता कि मेरी बरात में अच्छे अच्छे लोग कपड़े सफेद वाले आएंगे भूत प्रेत बाहर रहो ऐसा नहीं सबकी बरातों में अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो मेरी बरात में बुरे ही बुरे ठीक है इस तरह से वो समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति को अपने में समाय है अब इसका कुछ एक वैज्ञानिक बात विज्ञान कहता है कि संसार में जितना पदार्थ आपको दिखाई देता है ये करीब तीन प्रतिशत है पूरे ब्रह्मांड में तुमको जो मैटर दिखाई देता है जिसको हम कह सकते हैं लाइट मैटर जिसमें मोमेंटम है मास है। जिसमें मात्रा है यह ब्रह्मांड का करीब तीन प्रतिशत है और बाकी जो है ब्रह्मांड वो डार्क मैटर से बना जो हमको दिखाई नहीं देता ब्रह्मांड की मात्रा को कैलकुलेट करने के कई गणितीय विधियां हैं वो विधियों में बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो खाली तीन है और बाकी हमको दिखाई नहीं दे रहा है एक और अवधारणा है जो मॉलिकुलर फिजिक्स से आई प्लाज्मा फिजिक्स से आई कि जितने पदार्थ हैं उनके प्रति पदार्थ भी जितने मैटर हैं उतने एंटी मैटर भी दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो शून्य हो जाते या न शिव बन जाता शून्य या न जब दोनों आपस में मिल जाएंगे सिंपल गणित है माइनस वन और इधर प्लस वन दोनों मिले तो शून्य यह है ऋणात्मकता और धनात्मकता दोनों को साथ देने का परिणाम शिवात्म प्राप्त करना ऐसे ही जिस पे अनुग्रह करता है उसमें जीरो का गुणा कर देता है तुम कितने भी बड़े हो कोई भी हो वो आपने में मिला लेना चाहे वो माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे प्लस की कितनी भी बड़ी संख्या हो जीरो से गुणा करते ही वो फिर शून्य हो जाते इसको बोलते हैं अनुग्रह शिव को जब शून्य कहा गया तो भारतीय ऋषियों के हृदय में कितना विशाल ज्ञान था इसकी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उन्होंने शिव के अनुग्रह को भी गणित विधि से सिद्ध कर दिया और यही कारण है कि हम कहते हैं ब्रह्मांड को या संसार को शून्य गणित में शून्य हिंदुस्तान दी शून्य की जो मूल धारणा थी वो हमारी आध्यात्मिकता की मूल धारणा थी जब हम प्लस और माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं जब हम दोनों को साथ लेते हैं ऋणात्मकता को और धनात्मकता को तो प्राप्त होती है शिवात्मकता यह साधना है लेकिन जब शिव किसी पर अनुग्रह करता है तो तुम कहीं भी खड़े हो माइनस एक अरब या प्लस एक अरब जैसे ही उसको छूता है वो सब शून्य हो जाता है जैसे ही उसमें गुणा करता है वो शून्य हो जाता है यानी किसी का नाम है अनुग्रह तो शिव जब किसी पर अनुग्रह करता है तो वो अपने आप में संभाल लेता है बिना किसी देरी गुणा का निशान लगाया और सब कुछ साधना में देरी हो सकती है आप -५० हो और आपको मिलने वाला -१० हो तो फिर भी -४० रह रही जाएगा साधना में देर हो सकती है पर अनुग्रह में कभी देरी नहीं होती अनुग्रह में तत्क्षण और शिव स्वरूपता प्राप्त हो जाती है इसलिए शिव की अवधारणा भारतीय संस्कृति की भारतीय गणित की भारतीय ऋषियों की इतनी बड़ी देन है विश्व समस्या इस बात की है कि हम इस बड़ी देन को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक छोटे से बात को समझने या समझाने के लिए हमारे पास वातावरण नहीं है न हमको इस बात की समझ है कि कितनी बढ़िया अवधारणा ये विश्व को हम दे चुके शून्य के साथ एक शक्ति की अवधारणा है शक्ति शून्य का ही या शिव का ही स्वरूप है उसी का विमर्श उसी की क्रिया है उसी की इच्छा है जब वो विमर्श रूप है तो उसको हम कहते हैं शिव का प्रकाश उसी को कहते हैं हम शिव का आनंद जब वो ंड बनाने के प्रति उद्दत होती है तो सबसे पहले बनता है शिव का ज्ञान फिर उसके बाद भी उस ज्ञान में पैदा होती है शिव की इच्छा और तदनंतर अंत में पैदा होती है शिव की क्रिया वो क्रिया शक्ति इसलिए ये समस्त शक्तियां मूलतः उसी स्वातंत्र शक्ति यानी शक्ति जिसको हम हमारी जिसे आदत पड़ी हुई है शिव को शंकर के रूप में दिखाने की शक्ति को दुर्गा के रूप में दिखाने की क्योंकि जब तक प्रतीकात्मकता नहीं है हृदयंगमता करना मुश्किल है हृदय में उतारना शून्य को मुश्किल है हृदय में उतारना उन चीजों के लिए मुश्किल है जो निराकार है इसलिए साकारता हमारी संस्कृति की फिर बड़ी देना हम कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो मूर्ख हम जो कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो मूर्ति पूजा एक रास्ता है जिस रास्ते के द्वारा शून्य तक पहुंचा जा सकता है मूर्तियां में बुराई नहीं है बुराई हमारी मूर्तियों में अटकने में है मूर्तियां मंदिर तीर्थ उपवास ये सब क्रमबद्ध हमारे विकास के या क्रमबद्ध रूप से हमारे शून्य तक पहुंचने के उपकरण हैं लेकिन अगर हम इन उपकरणों में ही अटक जाते हैं तो फिर ये हमारी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। हमारी गलती उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं उसकी आलोचना करना हमारा अभी उद्देश्य नहीं है लेकिन ये हमारी गलती होती है कि उन साधनों में साधने को ही देख लेते हैं जब हम शिव की शक्ति को दुर्गा के रूप में देखते हैं दोनों में एक मूल अभेद है जैसे सूर्य और उसके प्रकाश को क्या आप कभी अलग कर सकते सूर्य की पहचान ही वो प्रकाश है अगर प्रकाश किसी दिन छल जाए छल कर दे खो जाए सूर्य से बाहर आने से मना कर दे तो सत्य में सूर्य की ही मृत्यु हो जाएगी क्योंकि सूर्य की पहचान ही वो प्रकाश है उसके बगैर कोई प्रकाश के बगैर सूर्य की कोई पहचान ही नहीं और प्रकाश का आधार सूर्य है अगर सूर्य उस प्रकाश को बाहर निकलने से रोक ले तो वह प्रकाश कुछ भी नहीं कर सकता तो पूर्ण स्वतंत्र है लेकिन शिव के अधीन है वो उसकी इच्छा से चलायमान होती शिव की इच्छा से शक्ति चलती जब शिव की इच्छा जिस दिशा में उस शक्ति को ले जाने की होती है तो उस दिशा में वो शक्ति चलती है लेकिन हम फिर गलत सोचते शक्ति चलती है इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि जैसे शिव अलग है शक्ति अलग सत्य में तो शिव और शक्ति अभिन्न है शिव की जो इच्छा होती है वो अपनी शक्ति से वैसा ही करते हैं हम कहते हैं कि गणित में हर चक्र की परिधि और व्यास के बारे में कहते हैं ना पाई बाईस बटे सात तीन दशमलव एक चार लेकिन ऐसा ही क्यों ये कोई भिन्न आंकड़ा क्यों नहीं हुआ यह उसी परम शिव शक्ति की इच्छा थी परशु की इच्छा थी कि इस ब्रह्मांड की रचना में यही गणितीय नियम हम, हमको लागू करना है बहुत सारी बातें भौतिक शास्त्र में यदा कदा चु की तरह दिखाई देती है जैसे शोडिंग नाम का एक विज्ञानिक था वो गणितज्ञ था उसने खूब सारे गणित की समीकरण है लिखी उसकी विश्व प्रसिद्ध समीकरण है वो क्या कह, है? उसका कहना था कि विश्व एक बंद डब्बे की तरह है इस डब्बे के बाहर जाना संभव ही नहीं दिखता ऐसा लगता है कि शायद हम इस डब्बे के बाहर हम जा ही नहीं सकते कि परम सत्य है कि हम इस डबे के बाहर नहीं जा सकते कैसे जाएंगे क्योंकि इसके बाहर कुछ अस्तित्व हो तब तो जाएंगे इसके बाहर तब कोई अस्तित्व नहीं है तो हम कैसे जाएंगे हम कहते हैं कि शिव से बाहर जाना संभव नहीं वो भी यही बात कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के बाहर जाना संभव नहीं वो कहते हैं कि अगर हमको शुद्ध रूप से प्रेक्षक बनना है दर्शक बनना है तो कभी कभी होता ना कि हम बालकनी का टिकट लेके क्रिकेट देखेंगे है ना वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा शांत से बैठेंगे है ना फ्रूट जूस पियेंगे और बढ़िया देखेंगे मन उस वक्त हम चाहते हैं हम तनावमुक्त शांत आनंदित रहें और हम जो खेल हो रहा है उसको देखें तो इस ब्रह्मांड को खेल को होते देखने के लिए यदि हमको ऐसा लगे कि कहीं बालकनी मिल जाए जहां से इस ब्रह्मांड को देखें, तो दुर्भाग्य की ऐसी कोई बालकनी उपलब्ध नहीं क्यों नहीं है कि तुम जहां भी जाओगे इस ब्रह्मांड के बाहर जा ही नहीं सकते तो शोडिंजर यही कहता था कि ब्रह्मांड की संरचना ऐसी है कि हम इसके शुद्ध प्रेक्षक बनने के लिए शुद्ध ऑब्जर्वर बनने के लिए इससे बाहर जाकर ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अज्ञा तो हम इसमें खिलाड़ी ही रहेंगे दर्शक बनी नहीं सकते जब तक ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो ब्रह्मांड के हम हिस्से हैं अपन कितनी बार एक वो चलती कार का एग्जाम्पल ले चुके कि चलती कार में एक अगर टायर सोचे कि कैसी कि कार चलती हुई मेरी दिख रही है और वो जब वो टायर अलग होकर देखे तो एक उल्टी भी कार दिखाई देगी उसको टायर के निकलते से कार उलट जाएगी और उसी को समझेगा यही चलती हुई कार ऐसी होती है क्यों कि वो उसको शुद्ध प्रेक्षक की तरह उसको देख ही नहीं सकते शुद्ध प्रेक्षक वही है जो सस्टम से बाहर जाके देख सके क्रिकेट के मैदान में संभव है कि हम क्रिकेट को देखें और बाल करने का टिकट ले लें साथ में खाने पीने की चीजें ले लें और बैठे और मस्त मजे करते हुए देखें लेकिन ये चीज ब्रह्मांड के ऑब्जर्वेशन में संभव नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रेक्षण की वजह से एक प्रसिद्ध प्रयोग जिसको बोलते हैं मेंटल एक्सपेरिमेंट थॉट एक्सपेरिमेंट जो उसी समय के वैज्ञानिकों ने किया था कि एक बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर एक बिल्ली को बंद कर देते हैं और उसके अंदर कुछ बटन है कुछ बटन ऐसे हैं जिसको दबाने से एक जहरीली गैस निकलेगी तुरंत बिल्ली मर जाएगी कुछ बटन ऐसे हैं कि उसको दबाते से सारे बटन लॉक हो जाएंगे उसके बाद में कोई बटन नहीं दबाएगा अब डब्बे में बिल्ली को बंद कर दिया डब्बे के अंदर से बाहर कोई तरह का संदेश प्राप्त करने की या देने की कोई विधि है ही नहीं है ना ये विश्व प्रसिद्ध बॉक्स केट एक्सपेरिमेंट है अब क्या आप बता सकते हैं थोड़ी देर बाद कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई कोई भी नहीं बता सकता आप कैसे बता सकते हो जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे ऑब्जर्व करने के लिए आपको डब्बा खोलना पड़ेगा डब्बा खोलोगे तब ऑब्जर्व करोगे कि, कि जिंदा है मर गई तो करें किसी घटना की सत्यता का एंडोर्स करना है उसको संभव ही नहीं जब तक आप कोई चीज को एंडोर्स करते हो तभी तो वो घटना की सत्यता आप तक प्रकट होती संभावना है संभावनाएं दोनों हैं कि वो बिल्ली मर गई यही संभावना बिल्ली नहीं मरी है ना लेकिन उन दोनों संभावनाओं में क्या भौतिक शास्त्र के किसी नियम से आप बता सकते हैं कि क्या होगा लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट दस हजार डब्बों में करें तो हम कह सकते पांच हजार बिल्लियां मर जाएंगे पांच हजार बच जाएंगे क्योंकि 50-50 प्रतिशत संभावना दोनों है कि बटन कौन सा दबेगा मरने वाला बटन दबेगा या जीने वाला बटन दबेगा तो यही स्थिति हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की छोटी सी व्याख्या है हालांकि ये बहुत बड़े स्तर पर है ये उतनी अच्छी व्याख्या नहीं करती ये बिजली वाला एक्सपेरिमेंट लेकिन इसके बावजूद मोटे तौर पर बात हमको समझाती है कि विश्व में जो हम सर्टेनिटी की बात करते हैं निश्चितता की बात करते हैं वो बीते जमाने की बात हो गई आज के वक्त में हम जानते हैं कि सर्टर्निटी में अनसर्टनिटी है क्यों क्योंकि ये शिव का अनुग्रह सर्टन में है उसको किस पर कब होगा और कितना होगा? अगर आज तत् किसी पर अनुग्रह होता है तो मल्टीप्लाईड बाय जीरो जीरो से गुणा हुआ और कितनी भी बड़ी संख्या तो हो वो शून्य हो जाती है शून्य मतलब शिव इसलिए हमारे देश में जो शिव की इतनी सुंदर व्याख्या की गई है जो ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी देन है सारे संसार के ज्ञान के लिए बहुत बड़ी देन है कि साधना में हम धनात्मकता ऋणात्मकता को जोड़ते चलते हैं यह क्रिया लंबी हो सकती है पर अनुग्रह लंबा नहीं होता है शून्य से गुणा करने के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो शून्य से गुणा होते ही वो शून्य हो जाते इसी का नाम है अनुग्रह तो परशु अनुग्रह करते हैं तिरोदहन करते हैं जब वो अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वह अपने सत्य स्वरूप को छुपा लेते उसी से दो धाराएं निकलती हैं एक धनात्मक धारा एक ॠणात्मक धारा एक अच्छा एक बुरा एक अपना एक पराया एक रात एक दिन भी बुरा एक काला जितनी भी धाराएं हैं उसी से निकलती है जब हम ये सत्य समझ लेते हैं तो हमारी नजर बदल जाती है तब हमारे लिए लोग लोग नहीं रह जाते हैं पराय पराया पराया नहीं रह जाते बुरा बुरा नहीं रह जाता वरण शिव हो है क्योंकि उसी से दोनों धाराएं निकली हैं। उसी से धनात्मकता की धारा निकली है जहां किसी संत निकला है तो वहीं पर डाकू भी निकला है इधर उजाला निकला है तो अंधेरा भी निकला है कुछ अपना निकला है तो पराया भी निकला है धर्म निकला है तो पाप भी निकला है उसी से निकला है इसीलिए शिव ने अपने आप में सब कुछ समाया जाए और उसकी शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो परम स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी भी रूप में ब्रह्मांड को चला सकते बना सकते और वापस अपने में समेट सकते तो ये तीनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं और ये तीनों क्रियाएं हमारे जीवन में एक क्षण भी रुके वगैरह एक साथ चलते हम भी सतत श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ स्थिति संवार करते इस क्रिया से हम भी अच्छु क्योंकि हम शिव की संतान हैं या कह सकते हैं कि हम शिव के इस्मा एडिशन हैं जैसे परमाणु बम होता है तो एक, एक सुतली बम भी होता है परमाणु बम एक हो सकता है कि एक शहर को बम खत्म कर दे हमारा सुतली बम एक चूहा तुम्हारे वो भी तो छोटा संस्करण है उसका तो हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं इसलिए हम भी वही करते हैं जो शिव करता है श्रेष्ठ स्थिति शिव में परम स्वतंत्रता है हम में भी तो स्वतंत्रता है आ आप पाए आपकी मर्जी आपकी मर्जी अगली बार मत आना कोई रोक सकता है आप क्यों कि आप में भी स्वतंत्रता है लेकिन परम स्वतंत्रता नहीं दोनों में थोड़ा सा फर्क है आपकी स्वतंत्रता की एक सीमा है आपकी स्वतंत्रता परम स्वतंत्रता नहीं है परम स्वतंत्रता वो है जिस स्वतंत्रता में कोई बाधा डाल ही नहीं सकता उसकी परम स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाल सकता क्योंकि और कोई है ही नहीं वो अकेला ही है जो अपनी शक्ति का सार्वभौम स्वामी है इसलिए उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा डाल ही इसलिए शिव की अवधारणा शून्य की अवधारणा है शिव शु, शून्य है क्यों कि उसके स्तर पर समस्त प्रमेयता विलीन हो जाती समस्त ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती संसार में वही है और उसके सिवा कुछ नहीं ये गुनमाना स्थिति है जबकि मैं हूँ और कुछ भी नहीं तो शिव की मानसिकता यही होती कि मैं हूँ और कुछ भी नहीं इसका ये विमर्श और ये उसका आनंद है कि मैं हूं और मैं पूर्ण स्वतंत्र और मैं कुछ भी कर सकता ये उसका आनंद है इस आनंद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि जब बाधा उत्पन्न होती है तो आनंद का गौरव कम हो जाता है ये कब होता है जब शिव नीचे उतरते हैं सदाशिव सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या शुद्ध से माया माया के बाद में कला विद्या राग काल निय जैसे जैसे नीचे उतरता चला जाता है शिव की स्वतंत्रता क्षीण होती चली जाती है उसका लाइट मध्दा पड़ता चला जाता उसका गौरव घटता चला जाता है क्यों कि उस जगह पर इतनी धाराएं हो गई उस शक्ति की कि वो बहने वाली नदियां एक दूसरे से टकरा सकती लेकिन स्रोत पर ओरिजिन पर जब समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों की धारा जहां से निकलती उस स्तर पर किसी तरह का विरोध संभव नहीं है अगर हम सोचते हैं चलो आज बड़ा मज़ा आएगा शाम को अकेले बैठकर टीवी टी देखेंगे लेकिन वो आनंद छोटा सा आनंद है क्योंकि कहीं मेहमान आ गए तो आपका आनंद खत्म कहीं बिजली चली गई तो कहीं टीवी वी बिगड़ गया तो कहीं तोहें इसमें कई सारे प्रश्न इसलिए आपका आनंद सीमित आनंद है इसलिए किसी भी आनंद में बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वो आनंद जिसमें कोई बाधा उपलब्ध नहीं हो सकती वो सानंद का नाम है ब्लिस या परमानंद, वो शिव का आनंद है तो शिव हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं उस स्थिति को भैरव स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में किसी तरह का विलोम ही नहीं क्योंकि समस्त विलोमों को भी उसने अपने में समारा जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि शिवजी समस्त पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को साथ में लेकर चलते उनके उतने ही अपने हैं जितने संत महात्मा राक्षस भी उनके उतने ही अपने हैं जितने मनुष्य है या देवता इसलिए शिवत्वता को समझने के लिए शून्य की अवधारणा को समझना जरूरी है और हमारी दृष्टि की ओपननेस या उसका खुला रहना जरूरी है जब हम अपनी दृष्टि और दिमाग को खुला रखेंगे तो ही शिव को समझ सकते हैं। इसलिए इन 36 तत्वों को हम अब जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं इसको नई नजर से पढ़ने की कोशिश कर कि हम अपने वास्तविक जीवन के घटनाक्रम को उस शिवात्मकता से जोड़ के देखें शिवात्मकता के मर्म को समझें कि शिवात्मकता क्या है शक्ति तत्व तो क्या है जब हम इस चीज को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि शिवात्मकता ब्रह्मांड की कैसी रचना करता है और हमको उसकी विपरीत दिशा में योगी की तरह कैसे जाना है हमको कैसे पानी में उतरते हैं उसकी किताब नहीं पढ़ना है सचमुच में पानी में उतरना है अगर हम कितनी भी किताब पढ़ें साइकिल कैसे चलाना लेकिन जब तक हम साइकिल पर बैठ कर दो चार बार गिरे पड़ेंगे नहीं तब तक हम साइकिल चलाना सीख नहीं सकते और यही तंत्र कहता है यही विज्ञान भैरव कहता है क्योंकि अब हम अगला जो हमारा कार्यक्रम है विज्ञान भैरव उसी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इससे ज़्यादा रोचक विज्ञान शायद कोई है ही नहीं विज्ञान भैरव से ज़्यादा रोचक विज्ञान ही नहीं है क्यों कि विज्ञान भैरव ने शिवात्मता तक जाने के लिए समस्त नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को अपने आप में समाकर वो सर्वोच्च चेतना के केंद्र तक जाने के रास्ते को इतना सुगम आसान सरल बना दिया और इतनी सारी विधियों से बनाया है कि कम से कम एक न एक विधि तो आपकी है ही जहां आप खड़े हैं बिना दाए बाएं जाए आप सीधे सीधे उस दिशा में जा सकते तो शिव है और शक्ति है शक्ति ब्रह्मांड की जननी है माता है और उसी शक्ति के आधार पर ब्रह्मांड का स्वरूप जो आप हमको दिखाई देता है वो बनता है सारा ब्रह्मांड शिव शक्ति से विलत अभी कुछ भी नहीं अब हम इसके आगे पढ़े कि शिव ने जब ब्रह्मांड को बनाया तो उसके विमर्श में क्या आया उसने क्या सोचा हालांकि हम इनको पढ़ चुके हैं शाक्तो पाए बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं कि शाक्तो पाए मैं ब्रह्मांड को कैसे बनाया लेकिन अब हम यहां पर एक नए दृष्टिकोण से उसको पढ़ा तो आज हमने पढ़ा शिव और शक्ति का मूल स्वरूप शिव क्या है शक्ति क्या है शिव का हम शून्य क्यों कहते हैं क्योंकि वो मूल बिंदु है कितना बड़ा भी वृक्ष हो वो बिंदु स्वरूप नीचे से ही शुरू होता है और मृत्यु और जीवन जन्म और मृत्यु दो ऐसे बिंदु हैं जिनके बीच में एक कॉरिडोर है जिसके बीच में एक यात्रा है जिसको हम जीवन कहते हैं लेकिन मृत्यु से हम क्यों डरते हैं मृत्यु के डर से मुक्त कैसे होना ये भी हमारे अध्ययन का आगे विषय है कि हम कैसे मृत्यु के डर से पूर्णतः मुक्त हो जाएं क्यों मृत्यु एक ऐसी घटना है जैसा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो गया या हमने मकान बदल लिया, और छोटी सी बात जैसे हमने कपड़े बदल लिए ठीक इस तरह की घटनाएं लेकिन क्यों क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है क्या इसके पीछे कोई अनुभव का आधार है ये सब प्रश्न हमारे आगे आने वाले अध्ययन के विषय होंगे इसलिए हम गीताजी का पाठ पूर्ण करने के बाद जब विज्ञान भैरव को शुरू करने जा रहे हैं तो इस बीच हमने कुछ चार पाँच हफ्ते का समय ऐसा चुना है जिसमें हम अपने आप को उस अध्ययन विज्ञान को समझने के लिए तैयार कर लेंगे जब हम उसको तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम उस विज्ञान को पढ़ना शुरू करेंगे और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत स्तर पर उस साधना को करने का प्रयास करेंगे अगर संभव हुआ या सबकी इच्छा हुई तो हम उस साधना को सामूहिक रूप से भी कुछ हद तक कर सकते तो आज इतना ही गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण